श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव तथा मथुरानाथ भक्ति की संक्रामक शक्ति के द्वारा मथुर बाबू का परिवर्तन भक्ति में एक संक्रामक शक्ति भी विद्यमान है शारीरिक विकारों की तरह मानसिक भावों को भी एक से दूसरे में संक्रमित होते हुए हम देखते हैं क्योंकि एक ही पदार्थ के विकार के अंदर एक ही नियम के अनुसार समग्र स्थूल तथा सूक्ष्म जगत संग्रथित है संग्रथित है इस बात को आजकल केवल वैदिक ऋषियों की अनुभूति के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता है जड़ विज्ञान से भी यह बात प्रायः सिद्ध हो चुकी है अतः एक के अंदर भक्ति रूप मानसिक भाव जागृत होने पर उसके द्वारा दूसरे में सुप्त रूप से अंतर्निहित उस भाव का जागृत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसीलिए धर्माभाव को उद्दीप्त करने में विशेष सहायक होने के कारण शास्त्रों में साधु संघ की इतनी महिमा गाई गई है मथुर बाबू को भी ठीक वैसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था यह हम भली भांति अनुमान कर सकते हैं श्री रामकृष्ण देव के कार्यकलाप को जो जो प्रतिदिन वे ध्यान से देखने लगे त्यों त्यों उनका भक्ति भाव भी अज्ञात रूप से जागृत होने लगा उनके परिवर्ती कार्यों से हमें इस बात का पर्याप्त परिचय मिलता है किंतु विषयी मन के लिए साधारणतया जैसा हुआ करता है श्रद्धा भक्ति के उदय होने के दूसरे ही क्षण पुनः संदेह का उपस्थित होना इस प्रकार की स्थिति बारंबार उत्पन्न होने के कारण बहुत दिन तक उनका चित्त आंदोलित होता रहा उसके बाद ही कहीं मथुरा बाबू के हृदय में श्री रामकृष्ण देव का आसन सुदृढ़ तथा अविचल रूप से स्थापित हो पाया यह बात सुनिश्चित है इसीलिए देखने में आता है कि श्री कृष्ण देव के व्याकुलतापूर्ण अनुराग तथा आचरणादि मथुर बाबू के दृष्टि में पहले पहल भक्ति के अतिशय आधिक्य के रूप में प्रतीत होने पर भी श्री कृष्ण देव के जीवन में दिन प्रतिदिन उन भावों की जितनी ही वृद्धि होने लगी मथुर बाबू के हृदय में उतना ही यह संदेह होने लगा कि कहीं श्री राम कृष्णदेव का बुद्धिभ्रंश तो नहीं हो रहा है किंतु इस प्रकार के संदेह से उनके मन में दया का ही उदय होता रहा तथा वे यही प्रयास करने लगे कि योग्य चिकित्सकों की सहायता से उनके शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति होकर उनके मानसिक विकारों का प्रशमन हो सके अंग्रेजी भाषा में मथुर बाबू की साधारण से अच्छी ही गति थी अंग्रेजी विद्या की सहायता से पाश्चात्य चिंतन प्रणाली तथा भावना स्रोत के परिणामस्वरूप मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, दूसरों के बराबर हूं, इस प्रकार की जो एक स्वतंत्र भावना मानव मन में उत्पन्न होती है मथुर बाबू के अंदर भी वह किसी अंश में कम नहीं थी इसलिए युक्ति तर्क के द्वारा श्री रामकृष्ण देव को ईश्वर भक्ति में इस प्रकार एकदम विवल हो जाने के मार्ग से विरत करने का प्रयास भी हमें मथुर बाबू के भीतर देखने को मिलता है दृष्टांत स्वरूप सांसारिक घटनाओं में ईश्वर को अपने बनाए हुए नियम लॉ के अधीन होकर चलना पड़ता है या नहीं इस विषय संबंधी श्री कृष्ण देव एवं मथुर बाबू के वार्तालाप का यहाँ उल्लेख किया जा सकता है श्री कृष्ण देव कहा करते थे मथुर का यह कहना था ईश्वर को भी नियम के अनुसार चलना पड़ता है एक बार जो नियम उन्होंने बना दिया है उसे रद्द करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है मैंने कहा यह क्या कह रहे हो जिसका बनाया हुआ कानून है यदि उसकी इच्छा हो तो वह उससे तत्काल ही रद्द भी कर सकता है या उसके स्थान पर दूसरा भी कोई कानून बना सकता है पर इस बात को उसने किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया और कहा लाल फूल के पेड़ में सदा लाल ही फूल लगा करते हैं सफ़ेद फूल नहीं क्योंकि ऐसा ही उनका बनाया हुआ नियम है लाल फूल के पेड़ में वे सफ़ेद फूल खिलाकर दिखाए तो सही मैंने कहा यदि वे चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं तुम जो कह रहे हो वह भी हो सकता है किंतु इस बात को वह नहीं माना उसके दूसरे ही दिन झाड़ू की झाड़ियों की ओर सोच के लिए मैं गया हुआ था मैंने देखा कि एक लाल जवा कुसुम के पेड़ में एक ही डाल की दो टहनियों पर दो फूल लगे हुए हैं एक लाल और दूसरा एकदम सफ़ेद जिसमें लाल रंग का कोई दाह तक नहीं था देखते ही मैंने डाल समेत उसे तोड़ लिया और मथुर के सामने ला कर रख दिया कहा यह देख लो तब मथुरा बोला हाँ बाबा मैं हार चुका हूँ इससे यह स्पष्ट है कि कभी कभी मथुर बाबू को ऐसा विश्वास होता था कि शारीरिक विकार के कारण ही श्री रामकृष्ण देव में एक प्रकार का मानसिक विकार उत्पन्न हुआ है जो उनके भक्ति के आधिक्य के रूप में प्रकट हो रहा है इसीलिए मथुर उनके साथ वाद विवाद कर उनके उस भाव को बदलने का प्रयास किया करते थे इस प्रकार कुछ तो उस और कुछ कृष्ण देव की उत्सुकता के शारीरिक रोग विशेष मानकर सहानुभूति पर्वक तथा कभी कभी श्री कृष्ण देव की स्थिति को ठीक ठीक ईश्वर भक्ति का फल समझकर विस्मित तथा भक्ति से ओतप्रोत हो विषयी मथुर बाबू उनके साथ क्रमशः अधिक समय बिताने एवं उनके बारे में बहुत कुछ चिंतन एवं विचार विमर्श करने लगे थे यह बात सहज ही में अनुभव की जा सकती है ऐसी स्थिति में उनके लिए चुपचाप निश्चेष्ट रहना कैसे संभव था श्री राम कृष्ण देव नवीन अनुराग के प्रबल प्रवाह से प्रतिदिन कोई न कोई अभिनव आचरण कर बैठते थे किसी दिन पूजा के आसन पर बैठने के पश्चात अपने अंदर श्री जगदम्बा के दर्शन प्राप्त कर पूजन की सामग्रियों को स्वयं ग्रहण कर लिया करते थे किसी दिन तीन घंटे तक श्री जगन्माता की आरती करते हुए मंदिर के कर्मचारियों को अत्यंत उद्विग्न कर डालते थे और किसी दिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई कहते हुए पृथ्वी पर गिर कर, अपने मुँह को रगड़ते हुए इस तरह आकुल हो रोने लगते थे कि उनके चारों ओर लोग एकत्रित हो जाते थे इस प्रकार एक दिन की एक एक घटना के संबंध में न जाने कितनी बातें हमने उनसे सुनी हैं।